आज 17 अक्टूबर 2013 गुरुवार का दिन है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आप सबको दशहरे की शुभकामना हम जैसे कि आधारकारिका का अध्ययन जारी कर, आ, कर चुके हैं और उसमें काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और पिछले कुछ हफ्तों में जो हमने लिया था उसको अति संक्षेप में रिवाइज करते हुए हम लोग आगे आज बढ़ते हैं पिछली बार बड़ा अच्छा प्रसंग मिला था जिस प्रसंग के अंतर्गत चूँकि उस वक्त उपस्थिति थोड़ी कम थी उस प्रसंग को मैं सोचता हूँ हम अगर फिर से कहें तो बड़ा आनंददायक प्रसंग था वो प्रसंग ये था कि जो शिव का जो स्वरूप है उस स्वरूप में एक नीलकंठ की अवधारणा है कि वो जहर अपने गले में अटका लेते हैं। और समस्त सृष्टि की रक्षा करते हैं समस्त सृष्टि को वो जहर अगर कहीं रखने की जगह होती तो उनको गले में नहीं अटकाना पड़ता लेकिन कहीं भी रखते तो वो जहर सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता तो ये अवधारणा के बाद हम नीलकंठ क्या है इसको हम अपने अद्वैत के दृष्टिकोण से समझें फिर हम एक और बात उसी प्रसंग में कह रहे थे कि हम हर जो योग की क्रिया पढ़ते हैं उसमें हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारें क्योंकि मात्र पढ़ने से शायद हमारा कोई कल्याण विशेष नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको जीवन में प्रैक्टिकल या प्रायोगिक रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकते तो इस अवधारणा को प्रायोग रूप से उपयोग करने के बारे में हमने बात करी थी कि नीलकंठ की अवधारणा को हम कैसे प्रायोगिक रूप से उपयोग में ला सकते एक परिवार में जहां हम कभी पांच सात दो चार जितने भी लोग रहते हैं उन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस परिवार का मुख्य कर्ता धरता होता है और उस सब के बीच भी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि वो सबसे ज्यादा करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा परेशानी उसी को उठाना पड़ती सबसे ज्यादा घर की भलाई वो ही सोचता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उसको उठाना पड़ती है सबसे ज्यादा आरोप भी उसको सहना पड़ता है सबसे ज्यादा कलंग भी उसी को लगता है सबसे ज्यादा ताने भी उसी को सुनना पड़ते हैं और यहां तक कि वो कभी कभी इतना परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं ही सबके लिए भला करता हूं लेकिन सब मेरे लिए कोई भला नहीं करते कभी कभी इन परिस्थितियों में विद्रोह कर देता है वो और उसके हृदय से अपशब्द या श्राप निकलने लगते है ना वो जहर उगलने लगता है अब यहीं पर हम एक अद्वैत की भावना से अगर इसी प्रसंग को देखें तो अद्वैत की भावना से यही प्रसंग ऐसा होगा कि वो व्यक्ति उन सब लोगों को अपना ही हिस्सा समझेगा और समझना भी चाहिए अपने परिवार के सब लोगों का अपना ही हिस्सा समझेगा और उस परिस्थिति में उन सबके द्वारा किए गए कर्मों को वो वैसे ही सोचेगा जैसे ये मेरे हाथ ने या मेरे पैर ने मेरी अन्य इंद्रियों ने काम किया है ना और उस सब जहरीले तत्वों जैसे लाछन कलंग आरोप ताने उन सबको वो अपने कंठ में छिपा लेगा लेकिन इस सब के बाद शिववत व्यवहार करेगा शिववत व्यवहार होता है कि उसके हृदय से या उसकी जीववा से कभी भी ना तो अपशब्द निकलेंगे ना अकल्याणकारी वचन वो सबके लिए कल्याण की सोचेगा भी और सबके लिए कल्याण की भावना से काम करेगा भी और सबको प्रिय वचन बोलेगा भी तो यह है ऐसी अद्वैत की भावना जिस भावना के अंतर्गत वो बावजूद उन सब को गले में सहन करके उन सब के प्रति सद्भावना और कल्याण की भावना से काम करेगा अब इसमें भी दो बात हो सकती जब वो ऐसा करता है तब उसके हृदय में अहंकार भी पनप सकता है जैसा अब अभी जब हम आए थे तो त्रिपाठी जी ने बात की थी कि सद्गुणों का भी अहंकार हो जाता है कि हम सद्गुणी हैं ये भी एक अहंकार की बात हो जाती है और ये अहंकार निश्चित रूप से साधारण अहंकार से भी बड़ा और ज्यादा खतरनाक अहंकार है हमारे गुरुदेव भी बोलते थे कि विनम्रता भी एक अहंकार का परिष्कृत स्वरूप है अति विनम्र व्यक्ति से भी सावधान जो अति विनम्र है वो कहीं अति अहंकारी हो सकता है। वो स्वयं नहीं जानता कि वो कितना अहंकारी। तो एक वो भी बात हो सकती है कि हम ये सब करते हुए कि हम नील कंठेश्वर का अभिनय करते करते कहीं अहंकारी नहीं बन जाएं। उस परिस्थिति में हम उस द्वेष से भी निचले स्तर पर चले जाए लेकिन अगर हमारा हृदय में सचमुच में कल्याण की भावना हो और सचमुच में हमारे हृदय में यह भावना हो कि जो कोई है मेरे ही अंग है न केवल मेरे परिवार के बल्कि मेरे मित्र मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार और सब लोग जिन लोगों से मेरा संपर्क है और जो लोग मुझे कभी बुरा या अपशब्द कहते हैं वो सब मेरे ही अपने हैं और उस तरीके से वो अपने हृदय में उस नीलकंठ की भावना से काम करता है तो वो निश्चित रूप से अद्वैत को जीता है तो ये हमारा वो पिछले बार के प्रसंग का कुछ हिस्सा था इसके अलावा हमने कुछ बहुत सुंदर जो सुभाषित थे उनको हल्का सा फिर से रिपीट करते हैं बड़ा सुंदर जो थे कि जिस प्रकार योगी को अद्वैत की भावना से शराबर हो जाता है और तदंतर वो अपने हृदय में अद्वैत का बोध जागृत कर लेता है तो उस परिस्थिति में उसको कैसे अनुभव होता है शिव का कैसा अनुभव होता है यदि पुनः अमलम बोधम सर्वसमुत्तीर्ण बोध करतमोतम स्तम इति उदित भारूपम सत्य संकल्पम यदि उसके हृदय में पुनः अमल बोध यानी शुद्ध बोध यानी अद्वैत का बोध हो जाता है सर्वसमुत्तीर्ण सबसे उत्तम अमल का बहुत हो जा है सबसे उत्तम सबसे शुद्ध जो बुद्धि बौद्ध रूप से जो इन्हें भाव रूप से बोध के स्वरूप से होता है कभी हम उसको ऐसे हाथ में लेकर नहीं देख सकते उस अनुभव को लेकिन वो मात्र स्वयं ही अनुभव कर सकता है वित मना है इति उतित भा रूपम वो ऐसा प्रकाश है भा इन्हें प्रकाश होता है भा वो ऐसा प्रकाश होता है जो न कवि अस्त होता है और चूंकि कभी अस्त नहीं होता इसलिए कभी उदित भी नहीं होता अस्त होगा वही उदित होगा और जो उदित होगा वो सदा अस्त होगा तो वो ऐसा प्रकाश है जो अस्त और उदित होने से परे है क्योंकि हमारे जितने सांसारिक प्रकाश हमको दिखाई देते हैं वो उदित भी होते हैं और अस्त भी होते हैं और वो अपने स्वप्रकाश नहीं है जितने प्रकाश हमको दिखाई देते हैं वो स्वप्रकाश नहीं है आज बिजली का प्रकाश दिखाई दे रहा है यह भी पराश्रित प्रकाश है यह विद्युत की तरंग पर निर्भर करता है एक लकड़ी जल रही है उससे प्रकाश निकल रहा है वो भी पराश्रित है उस लकड़ी में इधर की उपलब्धता पर निर्भर करता है आकाश से हमको सूर्य देवता का प्रकाश मिलता है जो अरबों बरस से मिल रहा है और अन्य कहीं अरबों बरस तक मिलेगा लेकिन फिर भी वो स्व नहीं है वो भी पराधीन प्रकाश है उसका भी ईंधन जब चुक जाएगा उसकी फ्यूजन रिएक्शन के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो बोना होते होते अपने आप में सिमट जाएगा इसलिए वो भी सौ प्रकाश वो प्रकाश भी पराश्रित प्रकाश हमारे लिए चूंकि लौकिक दृष्टि से वो हमारी ऊर्जा का स्रोत है इसलिए हम आत्मा का प्रतीक मानते हैं उसको तथापि वो स्वप्रकाश सो प्रकाश वो है जो किसी अन्य पर निर्भर भी और वो प्रकाश हो सकता है मात्र संवेद का प्रकाश मात्र हमारी चेतना का प्रकाश इसलिए वितरत मन इति उदित महारूपम सत्य संकल्पम दिक्काल कलन विकलम जैसे पिछले बार अपनी बात हुई थी, थी कि ये शब्द जो आधुनिक भौतिक शास्त्र का है वो शब्द हमको यहां पढ़ने को मिलता है जब आइंस्टीन ने एक शब्द दिया था स्पेस टाइम जबकि एक एक्सेस पर स्पेस एक एक्सिस पर टाइम जो प्लॉट करें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बिगैर अस्तित्व में ही नहीं रह सकते यह आइंस्टीन ने प्रूव किया था कि अंतरिक्ष के बगैर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। और समय के बिगैर अंतरिक्ष का कोई अस्तित्व नहीं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और वो एक यूनिट का नाम है एक एंटिटी का नाम है दोनों एक दूसरे से अलग भी किए जा सकते स्पेस और टाइम अंतरिक्ष और, और समय तो उसको उन्होंने एक यूनिट का नाम दिया था और यहां पर भी वो कोई नाम दिया है दिक्काल कलन विकलम अभी ने शिव के स्वरूप के बारे में वर्णन किया है दिक्काल, दिक्काल का मतलब होता है स्पेस टाइम दिक्क याने दिशा काल यानी समय तो दिक्काल विकलम दिशा और काल से जिसकी गणना संभव नहीं है उसको नाप नहीं सकते अपन कि शिव कहां से कहां तक है स्पेस में भी नहीं नाप सकते और टाइम में भी नहीं नाप सकते को वो कहां से चला और कहां तक रहेगा उसका आदि को ढूंढने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा और उसके अंत को भी ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा वो अनादि है और अनंत है उसके अंत e को नहीं ढूंढ सकते उसके आदि को भी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो उसने जन्म दिया है अंतरिक्ष को उसने जन्म दिया है तभी समय को और अंतरिक्ष और समय उसी उसी के कोख में पले और बड़े हैं और वो उसके अंत और उदय को कैसे नाप सकते शायद ये बात धीरे से हमारे समाज के अंदर ठीक से बैठ जाएगी कि समय को जिसने जन्म दिया समय उसको कैसे नाप लेगा अंतरिक्ष को जिसने जन्म दिया अंतरिक्ष उसको कैसे नाप लेगा क्योंकि जब अंतरिक्ष नहीं था तब भी वो था जब समय नहीं था तब भी वो था तो समय का आदि बिंदु भी अगर चाहे तो अपने आप में उसका नापजोख नहीं कर सकता क्योंकि आदि बिंदु ने समय पैदा होते ही उसको देखा समय ने पैदा होते ही देखा कि शिव था अंतरिक्ष ने अपने अस्तित्व में आते ही देखा कि शिव था तो अंतरिक्ष और समय के अस्तित्व में आने के पहले से वो था इसलिए वो अनादि और उसको नापना संभव ही नहीं है क्योंकि नापा उसको जा सकता है जो अंतरिक्ष के भीतर है जो अंतरिक्ष ही है उसको हम कैसे नाप सकते तो इसलिए उसको बोला दिक्काल कलन विकलम दिशा और काल अगर नापने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे विकल हो जाएंगे लेकिन उनको वो उसका था नहीं मिलेगी इसको अपन शिव महिम ने स्त्रोत्र तो में पढ़ो कभी तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि वो उसको नीचे भी खोजने का और ऊपर भी खोजने न तो उसको नीचे अंत मिला पाताल में न उनका आकाश में अंत मिला तो दिक्काल कलन विकलम ध्रुवम वो सबका केंद्र है हम तो ये बात इसमें हमेशा काश्मीर शोध दर्शन में करते आए हैं कि वो केंद्र स्वरूप है क्योंकि केंद्र से अच्छी परिकल्पना शिव की हम कर नहीं सकते क्योंकि किसी भी चक्र का केंद्र एविडेंट है है ना प्रमाणित है कि केंद्र तो होगा हो ही होगा बड़ा होगा चक्र छोटा होगा चक्र विशाल होगा चक्र कैसा भी होगा चक्र केंद्र उसका प्रमाणित है घूम रहा है चक्र स्थिर है चक्र केंद्र स्थिर है चक्र खूब दिखाई देता है बड़ा दिखाई दे सकता है विशाल दिखाई सकता तो केंद्र हमेशा अदृश्य है और यही गुण शिव के हैं वो स्थिर है एविडेंट है और आदर्श है और अदृश्य के अलावा जो कुछ है उसी का विकास है इसलिए जो कुछ दिखाई भी देता है वो वही है उसके साथ और कुछ नहीं तो दिक्काल कलम विकलम ध्रुवम अव्ययम जिसका हम नाश नहीं कर सकते पूर्णात् पूर्णविदम पूर्ण पूर्ण माता है पूर्ण मेवा व शिष्य थे उसको हम व्यय नहीं कर सकते निकाल ले फिर भी उतना ही बचेगा वो कितना भी निकाल ले फिर भी उतना ही बचेगा क्यों निकाल के ले कहां जाएंगे उसी के अंदर रहेंगे उसके बाहर थोड़े ना ले जा सकते उसके बाहर कहां है ही नहीं कोई जगह जो कुछ भी जाएगा तो उसी के अंदर रहेगा ना अगर हमारे मुंह में पानी है और हम तोल रहे हैं अपने आप को और उस पानी को कटक गए तो क्या हमारा वजन बढ़ जाएगा क्योंकि वो मुंह में था आप हमारे पेट में है लेकिन जगह बदल गए हेतु अंदर ही इसलिए शिव के बाहर हम जा ही नहीं सकते तो उसमें से कुछ भी निकालो पूर्ण ही रहेगा और क्योंकि उसमें उसी की किरणों की तरह उसी से फैला हुआ है और उसी में समझ आएगा उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता इसलिए एक बड़ी अच्छी बात एक उसमें योग शास्त्र में कही थी कि मन को जाने दो मन को जाने दो जहां जाता है जाने दो जहां टिकता है टिकने दो क्योंकि वो जाएगा कहां शिव के बाहर तो जा ही नहीं सकता यह अद्वैत की भावना है जहां मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको बात ही नहीं कहते वरना हम सामान्यता कहते हैं मन को कंट्रोल करो मन में अच्छे विचार आओ बुरे विचारों को त्यागो लेकिन अद्वैतवादी जब हमारा दृष्टिकोण अद्वैत हो जाता है तो अद्वैत दृष्टिकोण से हम बोलते हैं मन को जाने दो जहां जाए जाने दो जहां टिकट टिकने दो क्योंकि शिव के बाहर जाएगा कहां क्योंकि शिव के बाहर कुछ है ही नहीं और जो कल्पनीय है वह शिव है जो अकल्पनीय है शिव है जो कल्पनातीत है जो कल्पना के पर है वो भी शिव है ये हम पढ़ चुके हैं शिव सूत्र में पढ़ चुके हैं कि जो कुछ है कल्पना में या कल्पनातीत या संभव या असंभव सब कुछ शिव है इसलिए मन इनसे बाहर कहां जाएगा मन जहां जाएगा शिव में ही रहेगा इसलिए मन को जाने दो जहां जाए जाने दो जितना भटके भटकने दो जहां रुके रूख रोकने दो है ना जहां जाएगा वो शिव ही तो है लेकिन यह कब जब हमारे अद्वेद की दृष्टि हो तो दिक्काल कलन विकलम ध्रुवम अव्ययम ईश्वरमें वही हमारा सबका स्वामी है सुपरिपूर्णम वो अपने आप में ही पूर्ण है इसलिए उसको किसी तरह का मोह किसी तरह की अधूरापद या इच्छा नहीं बाकी उसमें कोई ऐसा रस बाकी नहीं कि मुझे ये चाहिए क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही संपूर्ण है तो सुपरिपूर्णम बहुर शक्ति वात प्रलय उदय विरचने का उस अपनी ही शक्ति से भिन्न भिन्न किस्म की रचनाओं को पैदा करना और उनको पुनः अपने में समेट लेना यह काम उसका क्षण भर का है और यह उसके लिए सतत निरत वो करता चला जा रहा है विरचने के करता राम वो इन सब को अविरल करता चला जा रहा है कुछ बनाता है फिर अपने में समेट लेता है फिर बनाता है अपने में समेट लेता है इस, इस जानकारी या इस ज्ञान या इस बात का महत्व तो हम कैसे समझें कि हमारी निगाह तो सोने पर है वो गलता है नया भूषण बनता है फिर गलता है नया भूषण बनता है एक सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये कंगन है ये हार है ये मंगलसूत्र है यह पाइजप है और एक अद्वैत दृष्टिवादी सोचता है यह सोना है अरे अभी भी सोना है ये तो अब भी सोना है और ये अब भी सोना है और ये सोना था और ये सोना ही रहेगा ना यह अद्वैत दृष्टिकोण है क्योंकि कितने भी भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण कर ले तदंतर वो अपने मूल स्वरूप में ही दिखाई देना चाहिए यही हमारी दृष्टि है इसे को बोलते हैं शिव दृष्टि तो बहुतर शक्तिवाद प्रलय उदय विरचने का करताराम सृष्टि आदि विधि सुवेद समात्मान शिवमयम विबुद्धत कथम्यू संसारी सियाद्य कुत क्वाल शरणम अब जो योगी इस सब में उस संवित के दर्शन करता है उसी संवित के उसी चेतना के उसी शिव के उसी परशिव के दर्शन करता है उसे संसार कैसे मोहेगा क्योंकि संसार का मोह का मतलब होता है कि जब वो अपने आप को अधूरा मानता है कि मुझे ये चाहिए ये चीज मेरे पास नहीं है या ये चीज है कहीं मुझसे दूर नहीं चली जाए वो मोह है लोभ वो है जो कहता है कि ये चीज आ जाए मोह है कि आई हुई चीज कहीं दूर नहीं चले जाए भय वो है कि जब मुझे किसी से कोई प्रतिस्पर्धा हो या मुझे कोई नुकसान का डर हो वो भय है तो मेरे पास न उस समय कोई भय होगा न कोई मोह होगा न कोई लोभ होगा और मुझे इस संसार से किसी तरह का न कोई शिकायत होगी कि संसार ऐसा है संसार वैसा है अरे संसार कैसा जैसा शिव है वैसा संसार है तो संसार से मुझे ना कोई शिकायत है ना उसमें कोई लोभ है ना उसमें मुझे कोई मोह है तो ऐसा व्यक्ति को वर्णम फिर उसका संसरण कैसे होगा उसका पुनर्जन्म कैसे होगा कैसे वो हो संसार की चक्की में पिसेगा फिर क्यों और दुख उठाएगा तो इस तरह योगी वो है जिसने उस शिव को अपने शुद्ध स्वरूप में देख लिया है बोध कर लिया है और इस संसार में समस्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे उसे कोई शिकायत नहीं वो अपने मन को रोकता नहीं है बल्कि उस मन से मन को भटकता भी है तो भटकने देता है और उसको देखता रहता है क्योंकि वो खुद मन नहीं है वो मन उसका अपना अंग है तो उस अंग से कभी नाराज नहीं होता उस मन, मन को भी भटकने देता है जाने देता है वो जानता है कि कहां जाएगा ये शिव के भीतर ही तो रहेगा शिव के बाहर तो मन जा ही नहीं सकता और जहां जहां टिकता है वो हम निग्रह करते हैं रोकते हैं तब हमारा मन कठोरता से हम किसी बिंदु पर लगाना चाहते हैं ये सब कब करते हैं द्वेतवादी दृष्टिकोण होता है जब हम द्वेत के दृष्टि से विचार करते हैं तब हम मन को कठोरता से रोकते हैं कि ये अशुद्ध है इस पर ध्यान मत दो ये शुद्ध है इस पर ध्यान दो ये संसार है ये त्याज्य है ये भगवान है ये प्रिय है हमको इसके ऊपर ध्यान देना है लेकिन ये कब तक जब तक हम कहेंगे मंदिर में भगवान और मंदिर के भाग भगवान नहीं है लेकिन जब हमको दिखेगा कि सभी जगह है ऊपर वाला तो फिर उसके बाद में हमारा मन जहां जाएगा हमको लगेगा ठीक है यहाँ मन टिकता तो यहां से यहीं ले भाई तो कोई तकलीफ नहीं है वहां भी तो वही है जो मेरा अपना इष्ट है मेरा इष्ट हर जगह है इसलिए मुझे किसी जगह इसके रुकने में आपत्ति नहीं है लेकिन ये सब सोचने के लिए क्या चाहिए साहस चाहिए सबसे मोटी जरूरत है साहस क्यों कि आपके अपने जो कई जन्मों के संस्कार हैं और इसी जन्म के जन्म से लेकर अब तक के जो संस्कार हैं उनको तोड़े बिगैर उन संस्कारों को तोड़े बिगैर हम यहां पर नहीं पूछ सकते इन विचारों पे दृढ़ नहीं पूछ क्योंकि हमारे अपने ही संस्कार कहीं ना कहीं भीतर से कचोड़ते हैं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो रहा है ऐसा तो नहीं कि गलत रस्ते पर तो नहीं है क्यों कि हमारे अपने ही संस्कार पीछे खींचते हैं हमको कब जब विकृति को भी तुम शिव नहीं मानोगे जब मन किसी जगह जा रहा है उसको भी तुम शिव नहीं मान रहे तो द्वेतवादी के लिए तो जरूरी है कि मन को वहां पर एकदम बिल्कुल भ्रकुटिदान के एक जगह पर स्थिर करे है ना खूब भसरी का करे तो वो, वो त्राटक करे सब करे वो जितने करना है उसको नाटक लेकिन जब वो जानेगा कि सब कुछ शिव है तो वो आसानी से उसको खुला छोड़ देगा क्या कहां जाएगा जैसे मेरे कमरे के अंदर बाहर जाने के सभी रस्ते बंद हैं कहीं गिरने चोट लगने के तो मेरे बच्चों को खेलो जाए खेलना कुछ नहीं होगा तुम खेलो अपने मन मन पाए वहां खेलो है ना लेकिन मेरे को डर लगता है कि इधर आग जल रही है इधर वो बोलता तेल है ना इधर उधर दरवाजे के बाहर का टीली झाड़ी है तो मैं पकड़ पकड़ के रखूंगा बच्चे को भागने जाए कहीं पकड़ ले झाड़ी को कहीं आग में नहीं जल जाए कहीं गर्म दूध नहीं गिर जाए उस पर क्यों क्योंकि मुझे डर है कि मेरे घर में बहुत खतरनाक चीजें हैं इसलिए हमको द्वैतवादी दृष्टिकोण से डर है कि कहीं मेरा मन संसार में फिर नहीं भटक जाए लेकिन जब तुम्हारा विश्वास है कि सब कुछ शिव है जब तुम्हारे मन में न तो कोई हृदय के अंदर शोक है न मोह है न कोई लोभ है न कुछ पाने को बाकी है न कुछ खोने की डर है तो उस समय तुम मन को भटकने तो जाना लेकिन इसके पहले आपको द्वैत दृष्टिकोण को तोड़ना पड़ेगा उस दृष्टिकोण से मुक्त होना जरूरी है हम अभी भी क्या होगा मालूम मैं मैं, है मंदिर में भगवान को मंदिर के बाहर भगवान को देखें कि यहां भगवान नहीं है छोटी सी बात को एक शेयर में कही था ना कि जाहिर शराब पीने दें मस्जिद में बैठ के या वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं है। या तो मैं दारू पीऊंगा तो मस्जिद में पीऊंगा या फिर ऐसी जगह बता दे वहां जाके पी लेता हूं लेकिन फिर यह बता देना कि यहां खुदा नहीं है तो यह तभी संभव है जब अद्वैत की दृष्टि हृदय में परिपक्व हो जाए जब तक आप अपरिपक्व दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप वही बोलेंगे कि मेरे मन में विकृति आएगी, निश्चित आएंगी क्योंकि आज हम इस विकृति से डर रहे हैं कि मन विकृत हो जाएगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे यह हमारे मन में गंदी भावनाएं पलने लगेगी लेकिन यह सब तब संभव है जब आप हिम्मत से अद्वैत को स्वीकार करो दिल से स्वीकार करो आप और सचमुच में यही है गुरुदेव कहते हैं अभी गया था मैं गुरुदेव के पास एक दिन तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही फिर एक दिन अभी उनका फोन आ गया था सुबह सुबह दशहरे के दिन आधे घंटे फोन पे बात करी और अद्वैत पे टिकने के लिए हिम्मत बहुत बड़ी चीज है साहस बहुत बड़ी चीज है और सब लोग ये साहस नहीं कर पाते न कर पाने का एकमात्र कारण अपने वो संस्कार जो हमने अब तक पाल रखे जो बेड़िया है संसद और वो संस्कार न केवल पिछले जन्मों के हैं वरण इन जन्मों के भी संस्कार है जो हमको बचपन से दिए जाते हैं अपने पारिवारिक परिवेश में जो हमको संस्कार दिए थे लेकिन वो संस्कार दिए गए गलत नहीं थे वो संस्कार उस समय के अनुकूल थे जैसे आज अगर हम कक्षा छह में पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि प्रकाश सीधी गति में चलता है सीधी लाइन में चलता है स्ट्रेट लाइन में चलता है प्रकाश लेकिन जब वो एमएससी करेगा फिजिक्स में तो बताएंगे कि नहीं वो गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश लाइन टेढ़ी हो जाती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश अपना रास्ता बदल देता है सीधा नहीं जाता उस रास्ते के साइड से निकलता है गोल घूम के निकलता लेकिन ये कब जब वो उस परिपक को बुद्धि से सोचने लगता है अगर ये बात उसको छठी वाले बच्चों को बताएंगे तो उसको लगा प्रकाश एक रस्सी की तरह जो ऐसा टेढ़ा मेड़ा चलता है वो प्रकाश की परिकल्पना ठीक से नहीं कर पाएगा प्रकाश की हमको पहले एक सामान्य बुद्धि के अनुकूल बताना पड़ेगी बाद बाद में उसके परिपक्व दिमाग को बताना पड़ेगा कि अब ऐसा नहीं ऐसा है सबसे पहले हमको क्या बोला गया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसके चक्कर लगाता है और पूरा अंतरिक्ष मंडल इसका चक्कर लगाता है बाद में क्या बोला गया गिलियों ने क्या बोला कि नहीं सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में आइंस्टीन क्या बोला दोनों बातें सच हैं। पृथ्वी को केंद्र मान लो बाकी सब गतियों को सापेक्षिक मान लो तो वो भी गलत नहीं है क्योंकि कोई एब्सोल्यूट स्पेस नाम की तो कोई चीज है ही नहीं एक अंतरिक्ष में कोई एक बिंदु ऐसा नहीं है जो स्थिर हो जिसके रेफरेंस से बाकी सब चीजें के हम तो अंतरिक्ष अपने सौर के अंदर सूर्य को स्थिर बिंदु मान लिया पर यह कहां से तय हुआ कि स्थिर बिंदु है सूर्य अपने आप में अक्षर पर भी चक्कर लगा रहा और खूब तेजी से भाग रहा है वो भी तो अन्य सौर मंडलों की तुलना में वो भी भाग रहा है तो स्थिर बिंदु तो है ही नहीं अगर हम पृथ्वी को भी स्थिर मान ले तो कुछ ही नहीं है पृथ्वी जैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर पृथ्वी को स्थिर बाना हुआ है कि सभी इसके आसपास चंद्रमा घूमता है सारे ग्रह घूमते हैं राहु केतु भी घूमते हैं सूर्यनारायण भी घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर बनते तो वो उनको कहना कि यह जो हिंदू ज्योतिष शास्त्र का जो भावना है स्थिर ताकि कि, कि पृथ्वी स्थिर है कुछ गलती नहीं है अभी गुरुदेव ने एक किताब भेजी मेरे को पढ़ने के लिए एबीसी ऑफ रिलेटिविटी है ना तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि गुरुदेव को रिलेटिविटी के किताब के कहां से ध्यान आ गया उन्होंने और वो वो तुषार आता है यार शनिवार रविवार को यहां पे नरसिंह धाधु का तो उसके हाथ गुरुदेव ने किताब भेजी एबीसी ऑफ रिलेटिविटी मैं अभी जो बोल रहा हूं उसी के सारे उदाहरण है अभी जो पढ़ रहा, पढ़ी रहा हूं उस किताब को मैं तो उसमें कुछ बनाई नहीं है कि प्रतियोगाप स्त्री मान और बाकी के सापेक्षिक गति मान लो तो इस तरह जब हम हमारी हृदय में अद्वैत की भावना प्रबल होती चली जाएगी तब हमको इन बातों का गहराई से गुण मतलब अपने आप हृदय में समझ में आता चला जाएगा वो ग्रंथियां खुलती चली जाएंगी और जब तक हृदय की ग्रंथियां नहीं खुलती हैं तब तक हम उपवास करना त्यौहार करना व्रत करना पूजा पाठ करना तीर्थाटन को जाना ये सब चीजें अपने कर्तव्य समझते हैं और ये सब कर्तव्य धीमे धीमे क्षीण होते चले जाते हैं अद्वैत की भावना से क्यों कि उसके हृदय में सब कहीं शिव है उतना ही शिव यहां है उतना ही शिव काशी में है अब इसका भी उदाहरण भी आएगा इति युक्ति भी सिद्धम यत् कर्म ज्ञानिनों न सकलम तत् न ममे दपी तू तस् दाड़े तो नहीं फलम लोके जो ज्ञानियों का कर्म होता है वो फलित नहीं होता वो फल नहीं लगाता फल क्या है संसार मैंने इन्वेस्टमेंट करा बैंक में और वो फलित होके बाहर आ गया मैंने बीज बोया खेती में वो फसल बाहर आ गई मैंने एक को गाली दी पेड़ लगा और दुखों का पहाड़ मेरे पे आ टूका मैंने किसी का पैसा हड़प लिया वो फलित हो गया और उसने मेरे तांग तोड़ दी इस तरह से मुझे संसार का फल हमेशा मिलेगा मैंने किसी दुखी की सेवा की उसको दुख में सहायता की मेरी इधर लाठी लग गई कहीं ना कहीं ल मुझे किसी ना किसी रूप में हर कर्म का मिलता चला जाता है कब तक जब तक कि मेरे हृदय में अद्वैत का पुष्प नहीं पनप गया जब अद्वैत का पुष्प पनप जाता है तो इसको हम पुष्प अग्नि बोलते हृदय में अद्वैत की अग्नि जलने लगती और इस अग्नि में वो सारे बीज भुना जाते हैं इसके पहले प्रसंग आ चुका है कि भुने हुए बीज बोने से कभी भी नहीं उगते तो सारे कर्मों के बीज भून जाते हैं इस अद्वैत की अग्नि में और उसके बाद में आप इनको बोलो कि आप उगो तो सब बीजों को बो दो कितनी भी उर्वरा जमीन में बो दो चाहे कितना भी पानी डाल दो बरसात कर दो खाद डाल दो रक्षा करो निदाई कर लो पर मालूम पड़ेगा बीज तो नहीं होंगे और वही कर्म ज्ञानी का है जब ज्ञानी यानी अद्वैत की भावना में दृढ़ व्यक्ति कोई भी कर्म करता है अच्छे कर्म करता है या उस लौकिक दृष्टि से बुरा कर्म करता है किसी भी कर्म का कोई फल उसको नहीं होता न अच्छा न बुरा क्योंकि अच्छे कर्म भी उतने ही बंधनकारक हैं जितने कि बुरे क्योंकि फल भोगने के लिए इस संसार का सामना करना जरूरी है। अगर आपको कल्याणमय कार्य किए हैं और आपको उसका सुफल भोगना है तो भी जीवन और शरीर और संसार जरूरी है अगर आपने बुरे कर्म किए हैं और उनको भोगना है तो उसके लिए भी ये जीवन शरीर और संसार जरूरी तो इति युद्धम युद्धमरपी सिद्धम यम ज्ञानों न सकलम तत् न मेदपी तो तसे दाढ़ फलम लोके हृदय में जब दृढ़ता से दाढ़ित हो जाती दृढ़ता से ये अद्वैत की भावना प्रबल हो जाती है उस समय यह संसार फलित नहीं होता इतम सकल विकान प्रतिबुद्धो भावना समीरणत आत्मज्योतिषी दीप्ते जुव ज्योतिर्मयोति ये बड़ी कितनी सुंदर बात है कि ये व्यक्ति क्या करता है कि अपनी इसकी बाहर की हमारी सारी कवच उसकी कर्मों की हट जाती है और उसकी शुद्ध ज्योति प्रज्वलित हो जाती है उसकी आत्मा की उसकी चेतना की उसकी संविद की जो शुद्ध ज्योति प्रज्वलित हो जाती है वो कैसी है जो उदय अस्त से मुक्त है जो व्यय से मुक्त है जिसको तुम छीन नहीं सकते जिसको तुम बढ़ा नहीं सकते जिसको तुम घटा नहीं सकते तो वो अपनी अद्वै ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाता है ऐसा योगी आप उसको लाख सामान्य रहे संसार में लेकिन उसकी एक जो प्रभा मंडल है उससे तुम अछूते रह नहीं सकते अश्नन यदवा तदवा संवेतो येन केन चिच्छांत यत्र क्वचन निवासी विमुच्यते सर्वभूतात्मा अश्वन यदवा कदवा वो चाय जो खा लेता है उसको शुद्ध अशुद्ध का अभिमान नहीं होता कि मैं तो अपरसम ही खाऊंगा मैं तो दूध का बना खाऊंगा मैं तो इसका छुआवन नहीं खाऊंगा इस प्रकार की कोई भावना उसके हृदय में नहीं जो आया जैसा आया जिसने प्यार मोहब्बत से खिलाया वो खा लिया इसके पीछे उसके मन में इस प्रकार की भावना नहीं होती कि इसको खाने से यह कर्म फल होगा ये जैसे अन्न खाने से मुझे ऐसा फल होगा इस तरह की कोई भावना नहीं होती जहां भी हो वो सब कुछ खा लेता है सभी तो ये निक्षांत वो कैसे भी कपड़े पहन लेता है अपने शरीर को ढकने के लिए कैसे भी कपड़े पहन लेता है इसलिए उसको ये नहीं होता कि मुझे गेरवे पहनना है कि सफेद पहनना है कि कमंडल लेना है वो अपना आवरण कैसा भी रख सकता है। वो जींस भी पहन सकता है टी शर्ट भी पहन सकता है धोती भी पहन सकता है उसको जो मिल गया वो पहन लिया जो उसके प्रारब्ध कर्म से उपलब्ध हुआ वो उसने पहन लिया जानबूझ के ऐसा पहनू ऐसा कुछ कि जानबूझ के मैं टी शर्ट पहनूं, जानबूझ के जींस पहनूं, जानबूझ के मैं गेरुआ पहनूं, ऐसा कुछ भी नहीं जो अपने रूटीन में उपलब्ध है पहन लिया क्योंकि उसको जानता है कि टी शर्ट भी उतनी ही शो है जितना गेरुआ वस्त्र और क्या फर्क पड़ना इससे क्यों यहां हम अच्छी तरह समझें अद्वैत हमारी चमड़ी के भीतर पनपता है द्वैत हमारी चमड़ी के बाहर पनपता है हमारे शरीर के भीतर ही अद्वैत का मंदिर है अद्वैत की पूरी प्रयोगशाला है अद्वैत के सारे तीर्थ भी हैं और यद पिंडे तथ ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर पनपता है तो हमारा अद्वैत जब हम अद्वैत की बात करते हैं या शिव दर्शन की बात करते हैं वो हमारे हृदय के अंदर पनपने वाली बात है वो पूजा भी अंदर है वो जब भी अंदर है वो तीर्थ भी अंदर है और वो हवन भी अंदर अभी वो हवन भी आएगा उसमें किस तरह से हवन करते हैं और वो सारा चरवण भी अंदर है कि हम किस तरीके से सब वो पान करते हैं किस तरीके से द्वैत लोग करते हैं उस सबको अद्वैत वाला अंदर कैसे करता है तो वो अश्वन यद्वा तदवा वो जहां कहीं भी और जो कुछ भी मिलेगा वो खा लेता है समितो ये केंच है, वो कुछ भी पहन लेता है यत्र कौचन निवासी वो कहीं भी ठहर जाता है वह ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे यहां कहां ठहरूंगा मैं ये तो अपवित्र जगह है ये तो मेरे पराए का घर है यहां कैसे ठहरूंगा वो जहां कहीं है उसको अपनी किस्मत ले जाती है अपने कर्म उसको जहां कहीं ले जाते वहां ठहर जाता है उसको कहीं भी ठहरने में कोई आपत्ति नहीं विमुचित सर्वभूतात्मा वो सचमुच में वो व्यक्ति या वो जीव सचमुच में विमुचते वो मुक्त हो गया है ऐसा व्यक्ति सचमुच में मुक्त हो गया जीता जी ही मुक्त हो गया है जो खाने में किसी प्रकार का उसको बंधन नहीं है पहनने में कोई बंधन नहीं है और रहने में बंधन नहीं है खाना पीना रहना इन सब के बारे में हम ढेर सारे अंधविश्वासों से पले रहे हैं ऐसा नहीं खाना वैसा नहीं खाना उसका छुआ हुआ नहीं खाना उसका बना हुआ नहीं खाना और वो जो ज्ञानी होगा वो जो कुछ भी अब आप एक और प्रश्न कर सकते हो कि क्या उसको ऐसी चीज या नॉन वेज आए खा लेगा अगर उसको रुचि होगी तो खा लेगा नहीं रुचि को तो नहीं खाएगा उसको भाता होगा उसको रुश्ता होगा तो खा लेगा उसको फिर भी कोई पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं उसका। क्यों कि उसके हृदय में किसी तरह की द्वेष भावना है ही नहीं देवताओं के बारे में बोला है कि चाहे जिससे ढका हुआ है चाहे जिससे पेट भर लेने वाला चाहे जहां सो जाने वाला जो है देवता लोग उसी को ब्राह्मण बोलते हैं मतलब हमारी जो कॉन्सेप्ट है ये उसकी उसकी यह भावना अद्वैत शास्त्र की शिव दर्शन की ये यह शास्त्र में कहा गया है कि चाहे जिससे से ढका हुआ चाहे जिससे से पेट भर लेने वाला और चाहे जहां सो जाने वाला है देवता उसको ब्राह्मण समझते हैं मोक्ष धर्म में कहा गया है कि पवित्र मैं अजगर का यह व्रत कर रहा हूं जिसमें फल भक्ष्य भोज्य और पेय अनिश्चित है देश और काल विधि के परिणाम से बटा हुआ है कायर जिस व्रत का सेवन नहीं कर सकते और जो हृदय को आनंद देने वाला है यानी सीधी बात फिर वो क्यों जब तक हमारे हृदय में दृढ़ता और हिम्मत नहीं होगी हम इसी किसी भी व्रत को करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे और इसके आगे एक और बात लिखी है कि यह व्रत जितना कठिन है उससे ज्यादा सरल है क्योंकि यहां पर हमको करने के लिए अनावश्यक श्रम ही नहीं क्योंकि हमको हमारे शरीर के बाहर कुछ नहीं करना है अंदर करना है सारा श्रम अपने आप से लड़ने का है अपने आप को समझाने का है अपने आप के अंदर के हमारी कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने का है अपनी दृष्टि बदलने का है हय शत सहस्राण्या कृते ब्रह्मघात लक्षाणी परमार्थ विन्न पुण्यर्न च पापे स्पर्शते विमला, ऐसा व्यक्ति अगर हजारों यज्ञ करता है किसे यज्ञ करता है अश्वमेध यज्ञ करता है कई पाप करता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मत्या और कहीं पुण्य कर्म करता है परमार्थ करता है लेकिन ना तो उसको पाप छूता है ना उसको पुण्य छूते है, क्योंकि वो वह पूर्णतः विमल बना रहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्ममल ने अपना काम करना बंद कर दिया अभी हमने पढ़ा था कि जो कार्म है हमने किए गए कर्मों को एकत्रित करना ही कार्ममल है लेकिन कार्ममल कब काम करेगा जब आणोमल होगा आणोमल मुख्य है कार्ममल और माईमल उसके आधीन है कार्ममल तभी होगा जब आणोमल होगा आणोमल की अनुपस्थिति में कार्ममल नहीं होगा यह हम उसमें कार्यक्रम में पढ़ चुके हैं कि आणोमल नहीं है जो अपने आप को इस चमड़ी के अंदर छिपा हुआ जीव नहीं मानता जो मानता है कि मैं तो एक विस्तृत अद्वैत विश्व का एक पूर्जा इतने बड़े विश्व का उसको आनोमल समाप्त हो गया कि उसकी दृष्टि में इस पूरा विश्व एक यूनिट है एक फंक्शनिंग यूनिट है पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स उसका अपना एक हिस्सा है वो है ना तो उसको किसी तरह का पाप पूर्ण कभी नहीं छूना है क्योंकि कार्ममल अपना काम बंद करता था जब तक आनोमल है तो कार्म काम करेगा लेकिन आणोमल नहीं है तो कार्ममल काम करेगा ही नहीं तो उसको उस तरह किसी तरह का कोई न यज्ञ का फल मिलना है और ना किसी हत्या का ब्रह्म हत्या का फल मिलना है ना उसको कोई पुण्य का फल मिलना है मद हर्ष कोप मनमथ विषाद भय लोभ मोह परिवर्जी निस्त्रोत वशटकारो जड़ विचरित वादम ये बड़ा सुंदर श्लोक है मद अहंकार हर्ष है ना यह भी अहंकार का एक स्वरूप है कि हां यह मैंने ऐसा कर लिया या ऐसा मेरे को मिल गया है ना यह मैंने अचीव कर लिया तो मद हर्ष को यह भी एक अहंकार का स्वरूप है ना गुस्सा करना मनमत ना संसार की इच्छा स्त्री संसार की या पुरुष संसार की इच्छा होना विषाद यानी किसी अपनी वस्तु के खोजाने का डर या उससे पैदा होने वाला दुख भय यानी द्वेती द्वेतवादी डर कि मुझे कुछ हो जाएगा मैं कहीं हार जाऊंगा मैं प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाऊंगा मुझे चाहिए लेकिन शायद मैं नहीं ले पाऊंगा लोभ मेरी अतृप्ति की भावना कि मुझे अभी इन चीजों की और आवश्यकता है और ये मुझे मिल जाए मोह कि ये मिली हुई वस्तुएं कहीं मुझसे दूर भी चले जाए ये मेरा बच्चा है ये मेरी पत्नी है मेरा मकान है मेरी डिग्री मेरा धन है ये सब मैं संभाल कर रखूं मेरे चारों तरफ और कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें से कुछ कम हो जाए तो मद हर्ष कोप मनमथ विषाद भय लोभ मोह परिवर्ज्य ऐसा व्यक्ति योगी जो न तो उसको मद है न हर्ष है न उसके हृदय में कोप है न मनमत है यानी संसार की कोई इच्छा नहीं है विषाद भी नहीं है उसको भय भी नहीं है लोभ भी नहीं है मोह भी नहीं है इन सबका परिवर्जी है इन सबको त्याग चुका है वो निस्त्रोत वशटकारो, जड़ चरेदा वादमति उसको कोई नमस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता ना कहीं कोई माला पहना दे उससे कोई फर्क पड़ता है ना कोई उसको आरती उतारो उस आदमी की तो भी उसको कोई फर्क पड़ता है ना उसको कोई गाली दे डांटे चिल्लाए कलंक लगाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और जड़ ये विचरित वादम अपे इस संसार में वो इस तरह विचरता है कि जैसे उसको कोई किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे एक बस चल रही है वो जड़ है वो पत्थर भी मारो तो भी वो पलट के पत्थर नहीं मारेगी और उसके ऊपर हार भी टाल दो दशहरे के दिन तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस है उसको क्या करना है तुमको जो करना करें वैसे के वैसे ही वो जड़ की तरह चलता है तुमको तारीफ करना है तो तारीफ करो बुराई करना है तो बुराई करो तो कर, तो हम तो ये चले अपने रस्ते तुम देखो तुमको जो दिखे तुम्हारी दृष्टि से हमको हमारे अंदर हमको पूछना लेकिन ये चीज उसके लिए अंकार का कारण कभी नहीं यहां भी समझना यहां पर उसके हृदय में इस बात का अहंकार नहीं है कि मेरे को तो कोई लोभ नहीं है मेरे को तो कोई मोह नहीं है मेरे को उसको ये चीजें ही नहीं और और उसके सबके बाद वो कैसा है विस्मय योग भूमि यो वो सब लोगों से प्यार से बोलता है किसी के घर पर कोई अच्छी चीज दिखती तो विस्मित हो जाता है कोई अच्छी बात बोलता है तो उसके ऊपर विस्मित हो जाता है एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो व्यक्ति विस्मय नहीं कर सकती आश्चर्य नहीं कर सकता वो व्यक्ति ईश्वर से बहुत दूर है ईश्वर के जो करीब है वो व्यक्ति हमेशा आश्चर्य करेगा। किसी के घर गए उसको कोई अच्छी चीज दिखी हमेशा आश्चर्य करेगा किसी का बच्चा अच्छे मार्क लाया फिर भी इसमें थोड़ा जाएगा आनंद से पड़ जाएगा उसको भी उसको आशीर्वाद भी देगा उससे प्यार से बोलेगा उसमें बड़ा उसको प्रसन्नता महसूस होगी कि देखो बच्चा कितना अच्छा है उस लेकिन उसके हृदय में ईर्षा प्रतिस्पर्धा इस प्रकार की किसी भावना के लिए कोई जगह नहीं क्योंकि वो एक बच्चे की तरह चंचलता रहती उसकी सरलता रहती उसके हृदय में वही सच्चा धार्मिक भी है तो इस तरह वो संसार में जड़ की तरह विचरता है जब उसको किसी चीज का अच्छे बुरे का या नमस्कार चमत्कार का कोई असर नहीं होता मद हर्ष प्रभतिरयम वर्ग प्रभवती विभेद सम्मोहा अद्वैत आत्म विमोध कथम इस प्रतिशयात आम ये जो मद है जो हर्ष है ये इस की जो क्वालिटी है इसकी जो क्लास है वो जब तक द्वैत दर्शन है तभी तक हृदय को छू सकते जो अभी जितने नाम गिनाए हैं इन गुणों के ये तभी तक हृदय को छू सकते हैं जब तक द्वैत दर्शन है अभेद की दृष्टि होते ही अद्वैत आत्म विबोधस्ते जैसे ही हृदय में अभेद का बोध हो जाता है कथम निष्प्रेष्ठता नाम तो फिर उसको ये कैसे छू सकते उसके हृदय को ये सब कैसे छू सकते उसके हृदय तक इनकी पहुंची नहीं होगी स्तुत्यम व होतव्यम स्तुतव्य होतम्यम नास्ति। व्यतिरिक्तम से किंचन किन्च, चोत्र त्रादि, स्त्रोत्रादिना स तुष्यन मुक्त तमस्कृति वशट कब न तो उसका कोई स्तुत्य होता है बोले मैं फलाने न देवता की स्तुति करता हूं भाई नियम से वो मेरा इष्ट है वो बोलता है कि ना तो उसका कोई स्तुत्य होता है ना उसका कोई होताव्य होता है होते हुए ना जिसको वो अर्पण करता है जैसे अग्नि देवता में डालते हैं कि भई हमको ये हमको फलन देवता को अर्पण है ये वरुण देवता का अर्पण है तो इस तरह से वो उसका कोई होताव्य भी नहीं होता तो ना उसका स्तुत्य होता है ना उसका कोई होताव्य होता है उससे अलग कुछ है ही नहीं वो है स्त्रोत्र से कभी संतुष्ट नहीं का मतलब प्रतीक स्वरूप है तारीफ से कभी वो पसंद नहीं था कोई चाटुकारिता करेगा कोई उसकी तारीफ करेगा अरे वा आप तो बिल्कुल अद्वैत दर्शन के प्रख्यात पंडित हो गए तो उसके हृदय में उससे कोई हर्ष पैदा नहीं होगा वो व्यक्ति इस प्रकार से हर्ष और विषाद से सदा परे होता है षट त्रिंश तत्व भ्रतम विग्रह रचना गवाक्ष परिपूर्णम अब बताया है कि ऐसे योगी का मंदिर कैसा होता है ना इसके आगे मंदिर के बाद घर शमशान सब आएंगे उसको बताने कि ऐसे योगी का मंदिर कैसा होता है शत्रिंश तत्व प्रहतम वो छत्तीस तत्वों से भरा हुआ अब यहां पर इसकी व्याख्या गुरुदेव ने बड़ी अच्छी है कि मंदिर जब बनाते हो आप तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है उसको 36 तत्वों की प्रतिष्ठा करे बगैर वो मंदिर मंदिर नहीं कहलाता अब चाहे जाए एक बिल्डिंग बना दो और चाहे जाए एक मूर्ति रख दो तो भी वो मंदिर नहीं कहलाएगा मंदिर कब कहलाएगा जब उसमें आप 36 तत्वों की प्राण प्रतिष्ठा करोगे उसके बाद वो मंदिर कहलाएगा लेकिन आपके इस भौतिक शरीर के तो ऊपर वाले ने पहली प्राण प्रतिष्ठा करके भेजी है वहां से पूरे छत्तीस तत्व पहले ही इसके अंदर तो उसके बनाए हुए मंदिर कोई वो मंदिर बनता है क्योंकि इसी के अंदर उसकी संवित पहले से जन्म से ही इसके अंदर बैठी हुई है उसका जो एकमात्र उपास्य है उसका अपना संवित है एकमात्र प्राप्तव्य है वो उसका संवित है जो पहले से ही उसमें प्रतिष्ठित है उसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले से ही हो चुकी है तो षट त्रिंश प्रथम विग्रह रचना विग्रह या शरीर विग्रह रचना गवाक्ष परिपूर्णम इसके अंदर झरोंके भी लगे हुए हैं गवाक्ष मतलब होता है झरोके इसके अंदर वेंटिलेटर भी लगे हुए हैं कौन कौन से आंख नाक मुंह कान ये सब हमारे उसके वेंटिलेटर हैं, गवाक्ष हैं जो उसके झरोंके हैं उसमें झरोके से परिपूर्ण है खूब सारे झरोंके लगे हुए हैं उसके अंदर मतलब ये एक प्रकार से आनंददायक जैसे हंसी मजाक में बोलते वैसी भी बात है और एक परम सत्य का निरूपण भी है कि हम जिस मंदिर की बात करते हैं उससे हटके हम एक वो मंदिर की बात करें जो परमेश्वर ने बना के भेजा है शिव ने वहां से बना के भेजा है जो छत्तीस तर्फों से तत्वों से पहले ही परिपूर्ण है और जिसमें प्राण पहले से ही प्रतिष्ठित हैं और वो झरोखों से जो हम कहते मंदिर में झरोके होते हैं झालरें होती हैं तो बोले यह तो उसमें पहले से ही है गवाक्ष परिपूर्णम निजम अन्यदत्त शरीरम तो वो किसको मानता है अपना मंदिर खुद को और दूसरे के शरीरों को भी मंदिर मानता है यानी कि मेरा ही शरीर मंदिर है दूसरे नहीं है निजम अन्यदत्त शरीरम घटा दी और फिर वो क्या करता है ये मटकी को भी मंदिर मानेगा और मटकी तो प्रतीक है जितने भी जड़ वस्तुएं हैं वो चाहे कंकर पत्थर भी हो वो घटा घट का मतलब होता है एक निर्जीव वस्तु वह भी उसके लिए उतनी ही मंदिर है क्योंकि वह कहता है कि घट के अंदर जो घटत्व है वह संवित क्योंकि वो संवित से जुड़ा ना होता है तो घट होता ही नहीं उसका अस्तित्व तो घट है तो इसलिए अस्तित्व तो है उसमें और अस्तित्व तो है मतलब वो शिव है अस्तित्व तो का नाम ही शिव है तो शिवत्व तो उसमें पहले से उसने बना के भेजा है तो उसके लिए निजम अन्य शरीरम घटा दी वा वही उसके देवग्रह है वही उसके मंदिर है उसने छत्तीस तत्वों से भरा पूरा शरीर है जिसके अंदर की ये सारे गवाक्ष बने हुए हैं वही उसका मंदिर है और न केवल उसका खुद का शरीर वरण और लोगों के अन्य जीवों के शरीर और इतना ही नहीं वो जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन सब में उस संवित के दर्शन करता है इसलिए वो सब उसके देवग्रह हैं तत्रच परमात्मा महाभैरो शिवदेवताम स्वशक्ति युक्ताम आत्मामर्श न विमद्रव्ये द्रव्य परिपूज और इसकी आप बताओ कि आप भी इसने मंदिर तो बता दिया आपका कैसा है अब इसमें वो कैसे आराधना और पूजा कैसे करता है उसका जो संविध है वही उसका आराध्य है जब आप आप अपने आप को मैं बोलते हो तो जब आप अपने आप को जब मैं बोलते हो तो बोलने वाला जो है वो वही आपकी चेतना है वही आपका आराध्य है जो बोल रहा है और यही उस योगी आराध्य होता कि इस मंदिर के अंदर वही तो प्रतिष्ठित आराध्य है जो चेतना के रूप में है वही महाभैरव है वही शिव देवता है और स्वशक्ति युक्ताम और साथ में उसकी शक्ति भी है यह शरीर है शक्ति स्वरूप है अंदर चेतना है वो शिव स्वरूप है और यह शरीर है छत्तीस तत्व शक्ति स्वरूप है अपन पढ़े चुके हैं शिव शक्ति सदा शिव ईश्वर शुद्ध विद्या से लेकर फिर माया से लेकर में शिव है जो चेतना स्वरूप है और बाकी सब शक्ति स्वरूप है तो शक्ति का ही विकास है शिव अपना विकास शक्ति के माध्यम से करता है तो जितने ही तत्व है वो शक्ति का ही विकास है इसलिए उसमें उसके लिखा है कि स्वशक्ति युक्त काम यह शरीर जो है वो शक्ति युक्त है उसमें जो चेतना है वो उसकी ज्ञान शक्ति का प्रतीक है और पूरा शरीर है उसकी क्रिया शक्ति का प्रतीक है इच्छा शक्ति से दो बने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति से बना शरीर और सारा संसार और ज्ञान शक्ति से बना वो जिसको मैं मैं बोलता हूं वो जो उसका संवेद है जो उसकी चेतना है इसलिए तत्र च महाभैरव शिव देवताम स्वशक्ति युक्ताम आत्म आमर्शन विमल द्रव्य परिपूज्यश वो अपने आमर्षण के द्वारा यानी अपने विमर्श के द्वारा यानी कि इस ध्यान से कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं ये जो ध्यान करता है यही क्या है उसकी परम पूजा है यही उसका परम अर्पण है उसी देवता को परम अर्पण क्या कर रहा है वो इसको बोलते हैं आत्मा पूजा ना एक किताब भी आता आत्म, आत्म पूजा उपनिषद के नाम से आती किताब यही उसके आत्म पूजा पर वो किताब मैं कौन हूं जो मैं बोल रहा हूं जिस सवेद के द्वारा मैं इस शरीर को चला रहा हूं वही मैं शिव हूं तो उसकी भावना क्या प्रबल होती चली जाती है शिवो हम शिव हम इसलिए मैं ही शिव हूं तो यह भावना जब उसकी प्रबल हो जाती है और वह अपना आमर्षण करता चला जाता है ना, अपना विमर्श करता चला जाता है यही उसकी परम पूजा है बहिर्ंतर परिकल्पना भेद महाबीज निचय मार्पण यत कस्या तस्याति दिप्त संविध ज्वलने यत्ना द्विना भवति होम अब ये तो पूजा हो गई आप उसका होम कैसा करता है वो बाहर और भीतर जो विभिन्नता दिखाई देती है प्रमेय प्रमाण और प्रमाता इस रूप में उसको भिन्नता दिखाई देती प्रमेय रूप में भिन्नता दिखाई देती ये चीज है वो चीज है वो चीज है वो चीज है चीजों का कोई अंत ही नहीं तो उस भिन्नता का हवन करता चला जाता है संविध की अग्नि में उस भिन्नता का हवन करता चला जाता है ये सतत हवन करता है भिन्नता का इसके द्वारा उसकी भिन्नता अभिन्नता में समाविष्ट होती चली जाती है प्रमेय प्रमाण और प्रमात्र भाव में एकता हो जाती है और मूलतः प्रमात्र भाव बचा देता है और प्रमेय भाव उसका ही विकास बन जाता है तो ये उसका हवन है वह हवन में इस भिन्नता के भाव का हविष्य उस संविद देवता को हवन करता है ध्यानम अनंतमितम पुनरेश ही भगवान विचित्र रूपान सृजति तदेव ध्यानम संकल्प अलिखित सत्य स्वरूपत्व अब उसका ध्यान अविनाशी है कि वो ध्यान क्या कर रहा है कि समस्त भिन्नता को वो अभिन्नता में डाल रहा है अब यहां पर बड़ा बहुत सुंदर वर्णन है कि जब वो स्वयं को संविध स्वरूप मानता है तो वो तीनों क्रियाएं एक साथ करने लगता है अब अगर सबको भिन्नता को एक साथ हवन कर ले तो फिर वो खाएगा क्या पिएगा क्या सोएगा कहां क्यों बोले दादी भी उसके लिए शिव है भोजन भी शिव है सत्य है वो क्या करता है सबका हवन करता है और सबका निर्माण करता है सबका हवन करता है सबका निर्माण करता है सबका हवन करता है फिर सबका निर्माण करता है इसलिए वो ये सतत क्रिया सृष्टि स्थिति संहार सृष्टि स्थिति संहार की क्रिया सतत जारी करने लग जाता है तो वो क्या होता है इस भिन्नता का हवन करता है और इस संसार में जो कुछ भिन्नता है उसको पुनर्निर्माण करता है और इस आनंदमय खेल को खेलते हुए अपना जीवन यात्रा समाप्त कर देता है और यही उसका ध्यान है और यह अखंड ध्यान है अखंड ध्यान इसलिए है कि इसकी कोई सीमा नहीं वो जितना चाहे समाप उसका हवन करता जाए उसका भविष्य भी समाप्त नहीं होता ईंधन कभी उसका खत्म ही नहीं होता जब तक उसका जीवन है तब तक वो भिन्नता का ईंधन उसमें संविद में हवन करता चला जाता है इसी इसी में लिखा हुआ कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां उसे स्थिर कर दो उसे जाने दो चलकर जाएगा कहां क्योंकि जहां भी जाएगा सब कुछ शिवमय ही तो है यह शिव उपनिषद में कहा गया कि प्रिय बाह्य या अंतर जिस किसी विषय में मन जाए वहां वहां व्यापक होने से शिवा शिवावस्था होती है फिर मन अन्यत्र कहां जाएगा अतः योगी का यह सहज ध्यान है बस ये अंतिम थोड़ा सा देख लेते हैं भूनावली समस्ताम तत्व क्रम कल्पना अथाक्ष गणम अंतर बोध अंतरबोध परिवर्तित जो यश्यो जप उदित अब ये उसका जप कैसे करता है मतलब योगी का मंदिर क्या है उसका स्तुत्व क्या है उसकी आराधना कैसी है उसका हवन कैसा है उसका जप कैसा है उसका तीर्थ कैसा है सब कुछ हम यहां पर वही एक एक करके पढ़ा चला जा रहे हैं कि आप उसका जप कैसा है कि वो जितनी भी भिन्न भी भिन्न क्रमावलियां हैं 36 तत्वों के रूप में उन सभी क्रमों को अपने संवित में एक एक एक-एक करके एक एक करके अपने संवित में मिलाता चला जाता है और उसकी रचना होती चली जाती है वो फिर उनको मिलाता चला जाता है ये उसकी माला है वो एक एक तत्वों को संवित के अंदर डालता है जैसे हम एक माला को जपते हैं इस तरीके से इस तरीके से वो अपने एक एक तत्वों को संविध में डालता चला जाता है और पुनः वो उदित होते चले जाते हैं इसलिए उसकी सृष्टि स्थिति संवार का जो एक क्रम है इसी क्रम से और वो कहते हैं कि भुवनावलिम भुवनावलिम का मतलब जो भिन्न भिन्न आकार प्रकार है भुवन है ना आकार होता है भुवन है ना आकार स्पेस Different kind, kind of kinds of space. तो भिन्न भिन्न तरह के जो आकार हैं समस्ताम भिन्न भिन्न प्रकार के जो समस्त आकार हैं तत्वक्रम कल्पना कल्पनाम अथाक्ष गणम यही उसके मन के हैं जो भिन्न भिन्न तत्व हैं और भिन्न भिन्न आकार हैं ये उसके मन के हैं वो उनको हवन करता जाता है और उनका निर्माण करता चला जाता है अंतर्बोध है परिवर्त उनका अंतर बोध में परिवर्तित कर लेता है ये भिन्नता नहीं है ये अभिन्नता में स्वीकार है ये मेरी संवित में स्वीकार है और फिर उसका वापस उसका उदय कर लेता है यश्वस्त जप उदित है और यह उसका जप है और वो पुनः इसको वापस उदित कर लेता है इसलिए उसकी अखंड माला चलती रहती है और अखंड माला के बाद में गुरुदेव कहते हैं कि उसकी फिर हर श्वास के साथ में जब वो सो जाता है तब भी उसकी अखंड माला चालू रहती है। जब उसके हृदय में ये भावना प्रबल होती चली जाती है तो जब हम 21,600 बार श्वास लेते हैं एक औसत इंसान 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है तो ये श्वास की क्रिया उसका अखंड जाप बनती चली जाती है जिसको अजपा जप बोलते हैं बिना जपे भी उसका जप चलता रहता है तो यही उसका युगी का जप जब है जबकि वह अखंड रूप से इन 36 तत्वों की श्रृंखला को अपने में संविधित के अंदर स्वीकार करता चला जाता है और फिर वो समस्त संसार का उदय भी होता चला जाता है उसी से ये चीजें शुरू में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या कैसी लग सकती लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं इसके आगे जो आगे जो आने वाले हैं इसमें उसमें लिखा कि जितने कठिन दिखाई देते हैं उतने ही सहज और सरल भी है क्योंकि आपको ना तो कहीं भस्म लेने जाना है ना कहीं आपको वेदी हवन की वेदी तैयार करना है ना कोई भविष्यों को बन लेने बाजार जाने की धन खर्च करना है ना उसके पीछे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रम उपक्रम करना है क्योंकि इन सबको करने के बजाय वो उसका हवन का हविष्य भी ये भिन्नता है हवन की अग्नि उसकी संविध है और हवन कुंड उसका शरीर है मंदिर भी उसका शरीर है उसी के अंदर वो उन तत्वों का हवन करता है और उसी के अंदर उसका देवता प्रतिष्ठित है जो चेतन स्वरूप शिव स्वरूप है और वो शक्ति युक्तम है वो पूरे शरीर जो उसका शक्ति का स्वरूप है तो वो शक्ति युक्त है ये देता ये पूरे ब्रह्मांड जो है वही उसका शरीर है इससे अच्छा मंदिर कैसे कोई हो सकता है जिस मंदिर के अंदर जिसके हृदय में अद्वैत की भावना प्रबल हो गई उसका शरीर ही उसका मंदिर है उसके लिए कोई अलग से मंदिर जाने जरूरत नहीं और न उसको तीर्थाटन की जरूरत है आगे वही भी आती आगे जो प्रसंग आएंगे उसमें ऐसे ही कि न फिर वो कभी यह कामना करेगा कि मेरी काशी में मृत्यु हो शुभ स्थान में मृत्यु हो किसी शपच के घर में मृत्यु ना हो किसी चांदाल के घर में मृत्यु नहीं हो किसी चोर का संगनी मिल जाए मेरे को कि मरते मरते मेरे को कोई चोर मार डाले तो उसको इस प्रकार की किसी बात से ऐसी कोई भावना ही नहीं देती उसके हृदय में कि मेरे मृत्यु जहां होना वहां हो कि उसके लिए समस्त संसार काशी है बल्कि उसका शरीर ही वाराणसी है तो इसी भावना के साथ आपकी